है तू ब्रह्म का ही अंश है कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है सदब्रह्म का तू वंश है संसार तेरा घर नहीं दो चार दिन रहना यहाँ कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां अपने स्वराज्य की याद कर जब से धार्मिक लोगों ने अकुशलता को सिर पर सवार कर दिया बुद्धूपना को चिर पे सवाल कर दिया तब से हिंदू धर्म की गरिमा डर गई आलसी पलायनवाद और मूर्ख होकर ठगे जाना ये धर्म का चिन्ह नहीं है भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष दक्ष उदासीनो गता तुच्छ विकारों की अपेक्षा नहीं उदासीन का मतलब धार्मिक जगत ने लगाया कि अपने क्या जाने दो उदासीन का मतलब यह है कि छोटी छोटी आवश्यकताओं के तरफ बेपरवाह रहकर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए उदासीन रहने को कहा उदासीन का मतलब यह नहीं कि मूर्ख हो जाएं, पलायनवादी हो जाएं, घर से झगड़ा हो गया और चलो पलायन कर दिए व्यवहार में कुशल नहीं वो परमार्थ में भी कुशल नहीं हो सकता और व्यवहार में यह कुशलता है कि छोटी छोटी अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से तुम प्रभावित न रहो ये व्यवहार की कुशलता है छोटे छोटे मान और अपमान से तुम आक्रांत न हो क्योंकि उससे तुम्हारी शक्तियां खिड़ हो जाती है तुम सावधान रहो अनपेक्ष मान और अपमान की परवाह मत करो तुच्छ विचय विकारों की अपेक्षा मत करो प्रारंभ में जो होगा जख मार के चक्कर के तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा है तुम भगवान का भक्त और टुकड़ो की चिंता करता है है भगवान का भर भक्त और चित्रों की चिंता करता है।, है प्रभु का प्यारा और शरीर की खुशामत की चिंता करता है दूर हटा दे इन अपेक्षाओं को अन अपेक्षा शुची शुद्ध हो जा भक्त अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए एक बाह्य शुद्धि होती है दूसरी आभ्यंतर शुद्धि होती है नाना दोना मिट्टी साबुन आदि से शरीर को स्वच्छ रखना यह बाह्य शुद्धि है लेकिन मन से दिव्य विचार रखना किसी का बुरा न चिंतन करना किसी की तिथाइस का विचार न करना किसी माँ बहन के प्रति बुरी नजर न करना ये आंतरिक शुद्धि है महापुरुषों ने हमें बताया डेढ़ पुण्य होता, होता है और डेढ़ पाप होता है डेढ़ पुण्य क्या है कि बाहर का शिष्टाचार सदाचार से रहना शरीर को शुद्ध साफ सुथरा रखना अपने कुल मर्यादा के अनुसार चलना ये आधा पुण्य है लेकिन भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानकर उसको पाने का इरादा करना यह पूरा पुण्य है डेढ़ पाप कैसे मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करना वाणी से गलत शब्द बोलना अथवा किसी का अहित सोचकर बोलना वाणी का पाप है हिंसा आदि करना ये शरीर का आधा पाप आधे पाप में सब आ जाते हैं मन का वाणी का और शरीर का ये कुल मिलाकर आधा पाप कटुवाणी बोलना किसी का अनादर करती हुई वाणी बोलना किसी को चुभे ऐसा बोलना ये वाणी का पाप है व्यर्थ का बोलना ये वाणी का क्षय है पाप है ईश्वर से दूर जाने की बातें बोलना ये वाणी का पाप है और ईश्वर के करीब जाने का बोलना यह वाणी का पुण्य है ईश्वर के करीब जाने का देखना ये आँखों का पुण्य है ईश्वर के करीब जाने का सुनना ये कानों का पुण्य है ईश्वर के करीब जाने की यात्रा करना ये पैरों का पुण्य है और ईश्वर को अपने आप में खोज लेना ये अंतर हृदय का पुण्य है अन तुम तुच्छ अपेक्षाओं से ऊपर उठो भूदेव हो तुम ब्राह्मण हो भारतवासी हो मनुष्य जन्म पाया है श्रद्धा है बुद्धि है फिर काय को चिंता करते मारो छलांग जो होगा वो देखा जाएगा अनपेक्षा, छोटी छोटी अपेक्षाओं को कुचल डालो नहीं तो तुम्हारा समय तुम्हारी निगाहों की शक्ति तुम्हारे स्त्रोत्र की शक्ति तुम्हारी वाणी की शक्ति तुम्हारी मनन की शक्ति ये तुच्छ अपेक्षाएं तुम्हारी छीन ले इसलिए भगवान कहते हैं अन अपेक्षा भगवान का भक्त शुद्धि में सनातन धर्म ने खूब ध्यान दिया है जिसके दांत मैले हैं कपड़े मैले हैं दांत कुचले हैं और सूर्योदय के समय तक सोता रहता है वो साक्षात चक्र हो भगवान विष्णु हो फिर भी लक्ष्मी उसका त्याग करके चली जाएगी शांति उसका त्याग करके चली जाएगी साक्षात विष्णु क्यों न हो साक्षात प्राइम मिनिस्टर है लेकिन नियम के खिलाफ वो अपने पते वाले को कलेक्टर नहीं बना सकता प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए फिर भी अपने प्यारे से प्यार पटावाला को वो कलेक्टर नहीं बना सकता और उसको भी कुछ नियम पालने पड़ते हैं ऐसे ही भगवान को भी कुछ नियम स्वीकार करने पड़ते हैं तो तुमने स्वीकार किया तो अच्छी बात है चलो अपने तो भगत हैं, मुंह धोया न धोया कपड़े वैसे वैसे पहले चिल्ला से भगक किया, किया है अपने तो भगत है भगत का मतलब बुद्धू भगत का मतलब पलायनवादी भगत का मतलब आशी आलसी भगत का मतलब प्रमादी भगत का मतलब पराधीन नहीं हो सकता है ऐसा अगर भगत का मतलब है तो हमें ऐसी भक्ति की कोई जरूरत नहीं है कबीर जी ने कहा भगत जगत तो को ठगत है भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होवर रामचंद्र की भक्त का मतलब है जो अपने चैतन्य स्वरूप अंकर्यामी परमात्मा से भी भक्त हो जितना नश्व संसार में संसारी लोग भरोसा करते हैं उससे अनंत गुना भरोसा जिसको अपने परमात्मा पे है उसी का नाम भगत विश्वासों का लगाए एक होती है शिक्षा दूसरी होती दीक्षा शिक्षा ऐहिक वस्तुओं का ज्ञान देती है स्कूलों कॉलेजों में हम लोग जो पाते हैं वो शिक्षा है शिक्षा की आवश्यकता है शरीर के पालन पोषण की शिक्षा की आवश्यकता है संसारी व्यवहार कर की लेकिन वो शिक्षा अगर दीक्षा से नथी हुई नहीं है तो शिक्षित आदमी जितना विनाश करता है उतना अशिक्षित नहीं करता है शिक्षित आदमी जितना धोखा करता है उतना अशिक्षित नहीं कर सकता है शिक्षित आदमी जितने उपद्रव पैदा कर चुके हैं उतने अशिक्षित आदमी नहीं कर पाए शिक्षित आदमी सेवा करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है शिक्षित आदमी समाज संगठन करना चाहे तो अशिक्षित की अपेक्षा ज्यादा कर सकता है लेकिन शिक्षित आदमी के जीवन में अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षा के बल से वो अपने अहंकार का पोषण करेगा शिक्षा के बल से दूसरों का शोषण करेगा धर्म खतरे में देश खतरे में जाति खतरे में ऐसा करके अपना पद प्रतिष्ठा मजबूत करेगा शिक्षित आदमी अगर वो दीक्षित नहीं है तो उसकी शिक्षा का पूरा एह होगा व्यक्तित्व का श्रृंगार उसकी शिक्षा का एह होगा भोगों का संग्रह चाहे फिर झूठ बोलना पड़े चाहे कपट करना पड़े चाहे समाज में लड़ाई करना ना पड़े चाहे धर्म विद्रोह करना पड़े चाहे नीति का द्रोह करना पड़े चाहे विश्वम वर्ग से धोखा करना पड़े लेकिन शिक्षित आदमी अगर दीक्षित नहीं है तो वो करेगा देख लो रावण का जीवन और कंश का जीवन शिक्षा तो है लेकिन आत्मज्ञानी गुरुओं की दीक्षा नहीं और देख लो राम जी का जीवन और श्री कृष्ण का जीवन शिक्षा के पहले दीक्षा मिली है बाद में शिक्षा शुरू हुई है अपना भी कल्याण किया और विश्व का भी कल्याण किया जनक के जीवन में शिक्षा और दीक्षा है सुंदर राज्य किया है और मैं बार बार विनती करता हूँ की अध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्मिकता कोई दरिद्रता की निशानी नहीं है अध्यात्मिक व्यक्ति होता है तो प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है वो जमाना था सोने के बर्तनों में लोग खाते थे क्या अनमिक थे क्या जितना जितना आध्यात्मिक बल्ब बढ़ता है उतनी उतनी भौतिक वस्तुएं तो खींचकर आ जाती है लेकिन कोई बिल्कुल विरक्त प्रारब्धता हो सुखदेव जी जैसा तो उसे उन चीजों की परवाह नहीं रहती आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो लातमहा अनपेक्षा है जो अपेक्षाओं से भरे हैं आध्यात्मिक व्यक्तियों का जामा पहलायन अच्छा वादी है अपने तो क्या करें मारा राम जाने <laughs> पियो चलम लगाओ सुल्फा ये नहीं अनपेक्षा सुचिर दक्ष, अपेक्षा छोड़ो तुच्छ और शुद्ध रहो बाह्य शुद्धि आध्यांतर शुद्धि से होती। ने कहा, एक बीड़ी पीने से। गुरु गोविंद सिंह का यह वचन है सात्विकता पैदा होती है वो नाश हो जाती विज्ञानियों का कहना है कि एक बीड़ी पीने से छ मिनट आयुष नाश होती भक्त के जीवन में ऐसे मादक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती अनपेक्ष होता है और भक्त यह भी जानता है ये संसार का क्षणिक सुख और दुख संसार का मान और अपमान संसार का टूतू और मैं में इन चीजों की अपेक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं है ये तो सृष्टि कर्ता के आयोजन में है जो तुम्हारे से काम करवाना होगा जो यश तुम्हें दिलवाना होगा वो देकर ही रहेगा जो धन तुमको मिलना होगा मिलकर रहेगा अपेक्षा करके खाएको अपनी इज्जत खराब करना सोचा तो मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठकर अब खाऊंगा जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा अगर तेरा प्रारब्ध है तो वो खुद आने को तैयार है तू अमृत पुत्र है तू परमात्मा की संतान है और किस उलझन में उलझा है भैया है ये मैले कुचले इच्छा वासना के कपड़ों को ठोकर तो मार इन कंकड़ पत्थरों को तू हीरे जवाहरत से खेलने के लिए आया है फूटी कोरियों से जिंदगी गंवाया है छोड़ इन तुच्छ चीजों की इच्छा को इच्छा छोड़ते ही तेरे अंदर से संगीत गुंजने लगेगा तेरे अंदर से वो रस छल संसार का गुलाम समझता बाहर से सुख आता लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं आता सुख हृदय से छलकता है चाहे देख के सुन के सुग के कुछ भी लो लेकिन सुख की अनुभूति यहाँ होती है और अनजान लोग समझते भगवान फलानी जगह पे है फलानी जगह पे है लेकिन जानकारों का अनुभव है की ईश्वर सर्वभता नाम हृदय से अर्जुन शिष्ट ईश्वर तो सर्वत्र है लेकिन उसको पाने की इच्छा रखने वाला दुर्लभ है और उसको दिखाने वाला महापुरुष का मिलना दुर्लभ है ईश्वर दुर्लभ नहीं है ईश्वर तो सुलभ है दस्यम सुलभ हम पार्थ मैं तो सुलभ हूँ लेकिन मेरा साक्षात्कार कराने वाले बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व मि महात्मा सु दुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ जो दुर्लभ महात्मा ऐसे महात्माओं के देश में तुम्हारा जन्म हुआ ऐसे भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है और कुल की परंपरा से तुम्हारे को श्रद्धा का श्रृंगार मिला है और तुम्हारे कोई न कोई उस प्यारे को कर्म जच गए जो तुमको सत्संग मिला है फिर भी तुम निराश क्यों हो गे? बैठे कब तक रहोगे कमर कसोग केवल गलत विचारों को हटा दो सही प्रकट हो जाएगा मिट्टी कंकड़ों को हटा दो पानी फूट निकलेगा ऐसे ही अविद्यामिता राग द्वेष को बढ़ाने वाले विचार करना अथवा उससे प्रेरित होकर प्रवृत्ति करना ये, ये सारे विचार और सारी प्रवृत्ति हम लोगों की शक्ति चीर्ण करती है आप में ईश्वर का आधा बल छुपा है छोटी छोटी आकांक्षाओं छोटी छोटी अपेक्षाओं से आप अपनी शक्ति नाश किए जा रहे एक सेठ थे मुनीम ने कहा सेठ जी पगार मेरा 800 है अभी 1500 कर दो सेठ ने कहा तू चला जा हम नहीं करते बोले मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बेटी भी बंद हो जाएगी क्यों बोले तुमने हमारे हमारे से भयों में ऐसे ऐसे इनकम टैक्स के बचाव के काम करवाए मैं तुम्हारी सब पोल जानता सेठ ने कहा तू सोलह सौ तो ले ले रहे इधर क्यों मुनीम कमजोरी जानता उसलिए सेठ का गला घोटता बेचारे का ऐसे ही तुम्हारे मन से तुम छोटी छोटी अपेक्षा करके कुछ गलत काम करा लेते हो तभी मन रूपी मुनिम तुम्हारे सेठो का सेठ हो तुम तुम्हारा गला घोटा रहा है युगो से युगों से तुम्हारा गला घोटा जा रहा है तुमको पता नहीं यार कब तक अपना गला घुटवाओगे कब तक चार टुकड़ों के लिए जीवन को दाव पे लगाओगे कब तक बाहर की छोटी टू तू मे वाह के लिए अपने को दाव पे लगा दोगे जगो अन अपेक्षा तुझ को छोड़ो देह की प्रतिष्ठा पूजा वाहवाही को लात मारो जिसको गरज होगी अपना तुम्हारा यश करके अपना दिल पवित्र कर ले वो अलग बात है लेकिन तुम की यश की इच्छा को छोड़ो यशस्वी काम करो यश की इच्छा को छोड़ो बुरे काम से बचो लेकिन बुराई होती है तो खुश हो जाओ कि मेरे पाप दुल रहे अच्छाई होती है तो सुक जाओ सुकड़ जाओ प्रशंसा करते तुम्हारे पुण्य क्यों हो जाते हैं और निंदा करते तुम्हारे पाप क्षीण हो जाते हैं जयराम जी की महोत्सव कंपनी प्रशंसा होने से आपके पुण्य क्षण होते हैं और निंदा होने से आपके पाप छीन होते हैं जो मर्जी हो वो तुम करो ऋषि दयानंद अलीगढ़ में प्रवचन कर रहे थे अल्लाह अकबर करके चिल्ला रहे हो कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मसीद बनाए तापर मुला कड़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा सुबह को उठ के चिल्लाते हो लोगों की शांति भंग करते हो इस प्रकार का ऋषि दयानंद ने उनके रूटे खड़े हो जाए तो प्रवचन दिया अलीगढ़ में मुसलमान के आगे वनों ने देखा कि ये साधु कहाँ है कहाँ ठहरा है जांच किया कि हिंदुओं ने तो इस साधु का बहिष्कार किया है ऋषि दयानंद का हिंदुओं की धर्मशाला में जगह नहीं हिन्दुओं के मठ मंदिर में जगह नहीं हिन्दुओं के आश्रम में जगा नहीं हिन्दुओं के होटल में जगह नहीं आखिर एक मुसलमान ने इसको रहने को दिया और मुसलमान के वहां रहते हैं मुसलमान का सीधा लेके हाथ से भोजन बना के खाते और रात को मुसलमान को गाली देते क्या बात है बाबा जी आगे बन मिलने को गए ऋषि दयानंद को के महाराज आप हमारे कुरान पर प्रवचन करके और हमारी बात पोल खोलकर हमको चार पैसे का कर देते क्या बात हिंदू ने आपका बहिष्कार किया और मुसलमान ने तुमको रहने का घर दिया खाने को सीधा दिया और फिर उन्हीं को तुम डांटते हो ऋषि दयानंद ने कहा भैया जिसने आवास दिया जिसने अन्न दिया क्या उसको न जगाऊ तो मैं क्या करूँ क्यों तग्न हो जाऊं ऐसे तुमने मेरे को बुलाया आवाज़ दिया खिलाने की व्यवस्था की मंच बना दिया तो मैं तुमको न जगाऊ तो क्या काले कुत्तों और भैंसों को जगाऊंगा तुमको नहीं चमकाऊंगा तो किसको चमकाऊंगा पत्थर के कुलसों को चमकाऊंगा क्या तुम्हें चमकना होगा ये काई दूर हटाओ अपेक्षा की काई है जल कितना भी सुंदर है लेकिन काई से ढका है तो उसकी क्या कीमत जल को प्रकट होने दो तुम्हारा परमात्मा महान सुंदर है लेकिन इन अपेक्षाओं की कायी से ढका है इसीलिए तुम सुकरते हो चिंतित होते हो अभी तुम देवी देवताओं को रिझाते हो, लेकिन तुम वो खाई हटा दो तो देवी देवता आकर तुम्हारा दीदार करेंगे और उनका भाग्य बना लेंगे मैं <laughs> यो भलिंप्याती, भलिंप्याती, भलिंप्याती। जो एवं ब्रह्म जान आती तेसाम देवान बलिम्ब्यति बलिम्ब्यति बलिब्य ब्रह्म को अपने आत्मा को जानता उसको देवता लोग बलि देते है ना ब्रह्म तद इति में दुर्मति स्थित ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप नहीं ऐसी जो मेरी मति थी वो दुर्मति थी और दुर्मति इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण हुई अर्थी दोषों न पश्च्य जहां स्वार्थ के हम गुलाम हो जाते हैं ना तो गुण दोष दिखते हुए भी हम अंधे हो जाते नास्ती ब्रह्म सदानंदम दुर्मति स्थित वाता न जाना यदा हम तब वपूस्ता वहां दुर्मति कहा चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा सूर्य का उदय होने से रात कहां चलेगी आप खोज नहीं सकेंगे ऐसे तुम्हारा आत्मबल जगने पर ये तुच्छ इच्छाएं वास्ताएं कहाँ गई तुमको पता भी नहीं चलेगा जो जो भोर जो जो सूर्योदय होता है क्योंकि अंधकार पलायन होता है ऐसे जो जो आपकी दृढ़ता होती है क्यों त्यो आपकी तुच्छ इच्छाएं आकांक्षाएं आपको कुचलने वाली जो इच्छाएं हैं वो दूर होती जाती है मनोबल बढ़ाओं में एक जी महाराज रहते थे वे सत्संग क्या करते थे अपने घर के प्रांगण में लेकिन वो महाराज एकनाथ जी एक ही भागवत तुम लोगों ने सुना होगा वे जब 10 वर्ष के थे देवगढ़ गए दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य बने जो आदमी का दुनिया में कोई सतगुरु नहीं कुछ जैसा अभागा आदमी मिलना मुश्किल है जो निगुरा है चाहे दुनिया की सारी विद्याएं जानता है बाल की खाल उतारने की योग्यता रखता है बड़ी साइंस जानता है सब कुछ जानता है लेकिन जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं है वो शिक्षित हो सकता है दीक्षित नहीं है और जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो चाहे लोगों की नजर से कितने ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हो लेकिन अंदर में असंतुष्ट होगा होगा होगा दुखी रहेगा रुख है रहेगा और जो दीक्षित है फिर चाहे रमन महर्षि जैसे है रामकृष्ण जैसे समर्थ जैसे अथवा एक जैसे बाहर से भले एक छोटे घर में रहते हैं, गिरजा भाई के साथ जीवन बिताते शास्त्री उनका बेटा था उसके साथ हरि के साथ जीवन बिताते लेकिन फिर भी ईश्वर के साथ खेलने वाले होते दस वर्ष का वो बालक दादा दादी को सोते हुए छोड़ के भगा पैदल पैदल और देवगढ़ के दीवान साहब के चरणों में जा गिर दीवान साहब ने कहा हम तो किसी को शिष्य नहीं बनाते महाराज आप तो शिष्य नहीं बनाते लेकिन मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करके दीक्षित होना चाहता हूँ दीक्षा का मतलब क्या दी माना जो दिया जाए शाह माना जो पटाया जाए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म का सामर्थ्य जो दे सकते हैं वो दी के जगह पर है और उसको जो पटा सकते हैं वो शाह के जगह पर है दोनों का मेल उसी का नाम है दीक्षा गु का मतलब गुरु का मतलब क्या गु माना अंधकार जन्मों से हमारे स्वरूप पर अविद्या का अंधकार पड़ा है गु माना अंधकार रू माना प्रकाश अविद्या के अंधकार को आत्मज्ञान के प्रकाश से जो हटा दे उनका नाम गुरु है कान फूंक के और कंठी बांध के दक्षिणा छीन उनका नाम गुरु नहीं वो कुल गुरु हो सकते हैं लेकिन सच्चा गुरु तो हो सकता है हो सकता है जो तुम्हारी अविद्या मिटाकर तुम्हें अपनी महिमा में जगा दे कबीर जी ने कहा कबीरा जोगी जगत गुरु तगे जगत की आस जो जग की आशा करे तो जब गुरु और हो दास अन शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे कोई कोर कसोर न रखे लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछू न ले यह गुरुओं की महिमा है जिसके जीवन में ऐसा गुरु आ गया उसका तो उद्धार हो गया लेकिन उसकी मिठी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप हो जाएगा जो सच्चे महापुरुष हैं, उनकी निगाह उनका दर्शन उनको छूकर हवाएं भी अगर हमको स्पर्श कर देती है तो भी हम तपल्ली की कुछ घड़िया जीते और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वो बोलते हैं गुरुदेव तुम तसल्ली न दो तुम प्रवचन न करो आश्वासन न दो लेकिन केवल तुम्हारे दीदार से भी हमें बहुत लाभ होता है तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा संभल जाएगा अपेक्षाओं में कामनाओं में चिंता में भय में ग्लानी में घृणा में जो हमारा दिल गिर रहा है ऐसे बोधवान आत्मज्ञानी गुरु को देखते ही हमारा दिल संभलने लगता है दीवान साहब को भिजाया दीवान साहब ने कहा मैं तो राजा का नौकर हूँ देवगढ़ के राजा साहब का मैं तो दीवान हूं तू किसी का हो जा बोले महाराज साधनते परम कार्य मित्र साधु जिसने परम कार्य साध लिया वो तो साधु है और आपने परम कार्य साध लिया देव मुझे दया करो गुरुदेव दया कर दो मुझ पर मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे ज्ञान के सागर थे स्वामी अब निर्मल जागर भरने दो द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ तो एक ही पल में इस दर पे हम भी आए हैं इस दर पे बुज़ारा करने दो वर्षों तक एकनाथ जी दीवान साहब की सेवा में रहे गुरु की लीला कहो योग बल कहो प्रकृति की लीला कहो ईश्वर का संकेत कहो दीवान साहब हर रोज सुबह ध्यानमग्न हो जाते थे और एकनाथ सेवा ढूंढ लेते थे कि गुरू महाराज का ध्यान कोई भंग न करे चौकीदार बन जाते थे गुरु महाराज स्नान करते थे तब वो रामा बन जाते थे पानी धर देते थे गुरु महाराज का बेटा स्कूल जाता तो वो सेवक बन जाते थे सेवा ढूंढ लेते थे जिन सेवा तीन पाया मान सेवक को तो सेवा में जो आनंद आता है वो सेवा की प्रशंसा में आनंद नहीं आता और सेवा की प्रशंसा में आनंद आता है वो सच्चा सेवक भी नहीं हो सकता है जयराम जी इसलिए आप जगो अपनी महिमा में जगो तुम चुपते रहो और लोग तुम्हें चमकाते रहे ऐसी कोशिश तुम जितने छुपोगे उतनी तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी और तुम जितना अपने कर्मों का प्रदर्शन करोगे उतनी तुम्हारी लोगों के हृदय से योग्यता नाश हो जाएगी बाहर से यूँ कर देंगे अंदर से भूलेंगे तो ऐसे ही कर दिया है। और यही कारण है कि बाहर से ताली बजाने वाले लोग बजा लेते हैं और बाद में कोई आदमी भाषण करने वाला जाता है ठीक है यार तो है। लेकिन महात्माओं के लिए तो महात्मा चला भी जाता फिर भी उसके चित्र की पूजा करते नमस्कार करते क्यों ये रहस्य हम हमारे मित्रों को ऐसा करना नहीं चाहते हमारे मित्रों को हम तेजस्वी बनाना चाहते हैं दिखावे का यश नहीं देना चाहते वास्तविक में उनका यश हम चाहते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज देवगढ़ पर शत्रु पड़ोसी ने घेरा डाल दिया राजा की चिट्ठी परवाना लेकर नौकर घोड़े सवार भागता भागता आया वो बच्चा एक नाथ कहता है कि रुको बोले क्या रुकना है दीवान साहब की क्या अभी खास जरूरत है शत्रु ने घेरा है, तोफो के आवाज आ रहे हैं राजा साहब ने बुलाया है और फौज को अगर संकेत करेंगे फौजी लोग इनको खूब मानते हैं और फौज में प्राण बला जाएगा जगाओ तुम्हारे गुरु को बोले नहीं अभी नहीं जगाऊंगा गुरु विश्वेश्वर से मिले हैं महाराजा से मिले है अब राजा से अभी राजा का परवाना उनको नहीं दूंगा अरे बच्चा तो क्या करता है बोले कुछ भी हो जाए मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ पलायनवाद का नाम भगत नहीं है कार्य को डिस्टर्ब करने का नाम भगत नहीं है ठीक वर्क वाइल वर्क प्ले वायल्पी एंड जब से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने अन दक्ष उदासीन हो, उदासीन हो गए अपना क्या उदासीन का मतलब ये नहीं उदासीन का मतलब है छोटी छोटी इच्छाएं वासनाएं ऐहिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहो अपने कर्तव्य में उदासीन नहीं होना है कर्तव्य तो ठीक से पालो काम ऐसा करो कि पूरी शक्ति लगाओ तुमने कितना काम बढ़िया किया उधर नहीं देखो उससे ज्यादा बढ़िया कर सकते हो कि नहीं अगर कर सकते तो और योग्यता लगाओ आपकी योग्यता खिलेगी पूजा कितनी की उधर नहीं देखो इससे भी बढ़िया पूजा कर सकते हो कि नहीं पूजा में तुमने चार मन दूध शिव को चढ़ा दिया उससे प्रसन्न होंगे ऐसी भावना नहीं है तुम पूजा करते करते चार मन चढ़ाओ चार तोला चढ़ाओ लेकिन पूजा करते करते तुम मिटते जाते हो कि बनते जाते हो ये ख्याल रखो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा शिव जी क्या तुम्हारे चार मन चार पैसे के दूध के लिए भूखे हैं क्या तुम्हारे घी या शहद के भूखे हैं? नहीं वो तुम्हारे प्यार के भूख है प्यार करते करते तुम खो जाओ बस शिव तत्व तो प्रकट हो जाए ये दक्ष है पूजा का पूजा का दक्ष हो उसका मतलब ये नहीं कि दूध न चढ़ाओ देखना अनर्थ न होना चाहिए लेकिन दूध चढ़ाते चढ़ाते अपना मैं चढ़ा दिया करो हम लोग क्या करते हैं दूध चढ़ाते चढ़ाते कोई देखता है कि नहीं हमने इतना दूध चढ़ाया और हजारों को कहेंगे कि हमने ऐसी पूजा की क्या तुमने राख डाल दी अपने आवन पर सत्कृत्य को छुपा दो तो और तेज पकड़ेगा और जोर पकड़ेगा और दुष्कृत्य को प्रकट होने दो मिट जाएगा हम क्या करते सत्कृत्य को तो है ही और दुष्कृत्य को छुपा देते हैं अंदर हमारा खोख हो जाता है खोख फिर डरते रहते हैं पते रहते अरे विश्वनीयता तुम्हारे साथ और तुम कांप रहे हो बड़े शर्म की बात है जगत नेता तुम्हारे साथ और तुम चिंतित हो अरे यार मनुष्य जन्म पाकर करती तुम दुखी और चिंतित रहे तो बड़े शर्म की बात दुख और चिंता में तो वो किसरे जिनके माए बाप मर गए तेरा माए बाप तो तेरे दिल में हर धड़कन के साथ है तू काये को दुखी होता है काय को चिंतित होता है काय को भयभीत होता है केवल अधक्षता है व्यवहार में अधक्षता है असावधानी है विचारों में असावधानी है बेवकूफी जैसा और दुनिया में कोई पाप नहीं है सारे दोष सारे दुख बेवकूफी से उठाने पड़ते हैं, इसलिए बेवकूफी को हटाओ जैसे मुनीम को सिर पे चढ़ाते जाएंगे और उसे गलत करवाते जाएंगे तो मुनीम आपको कंट्रोल करते जाएगा भैया आप क्षमा करना मेरी भाषा कड़क लगती होगी लेकिन आपके परम मंगल से सुसज्ज होकर आती है आप इसका सीधा अर्थ लेना आपकी प्रसिद्धि हो ऐसा मेरा मैं इसमें नाराज नहीं लेकिन आपकी आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए आपकी वास्तव में प्रसिद्धि होनी चाहिए आप केवल पोलसन में बस डूब जाएं ऐसा हम नहीं चाहते मेघाडिलैंड नाम की गणिका वैश्य बड़ी सुप्रसिद्ध थी बड़ी सुंदर थी उसका महल भी शाही महल था बड़े बड़े राजे महाराजे मेघाडेलैंड की मुलाकात चाहते ऐसी वो प्रसिद्ध थी किसी को तो मुलाकात दे देती थी, थी कनियों को कई तो राजा उसके द्वार से खाली चले जाते थे ऐसी वो थी बड़ा सुंदर शालिशान महल था विशाल बगीचा था जीसस वहां से जा रहे थे जीसस थके थे और बगीचा देखकर जीसस बगीचे के पेड़ नीचे सो गए आराम किया और उठे तो उस समय मैगरलैंड की नजर पड़ी जीसस जैसे संत पर नजर पड़ी तो उसका चित्त आकर्षित हो पट पट पट नीचे उतरी और आई वेलकम इन माय हाउस तुम आओ मेरे घर में उसने बोला अभी घर में क्या है अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है आराम करना था मैंने पेड़ के नीचे कर लिया मैं मैगडिलिन कह रही हूँ और मैंने जीवन में कभी किसी राजे महाराजे को नहीं कहा कि वेलकम कम इन माय हाउस मेरे घर में आइए ऐसा मैंने कभी नहीं कहा वो मेरे द्वार से लौट के गए लेकिन मैंने कभी नहीं कहा मेरे घर में आइये मैं स्वयं तुमको कह रहे हूँ आप मेरे घर में आइये अच्छा तू तो कह रहे हैं तो कभी आ जाऊंगा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मैगरिलिन बोलता है कि आपके पास इतना हृदय नहीं जैसी ऐसी सुंदरी खूबसूरत व्यक्ति और तुमको मैं कह रही हूँ मेरे हाउस में आई है और तुम्हारे पास टाइम नहीं क्या आपका दिल पत्थर हो गया है उसने कहा मेरा दिल पत्थर नहीं मेरा दिल वास्तविक दिल है मैगरिल आई लॉट यू मैं तेरे को प्यार करता हूँ राजे महाराजे तो तेरे चमरे को प्यार करते हैं तेरे तोते छाप को जिसमें लीट भरी उसको प्यार करते हैं मैं तुझको प्यार करते हूँ तुझे पता नहीं ऐसे मैं तुमको प्यार करता हूं मैं तुम्हारी प्रशंसा चाहता हूं मैं तुम्हें चमकता हुआ चाहता हूं तुम्हारी मन की लीलाओं को चमकाना नहीं चाहता तुम्हारे मन के दोखों को चमकाना नहीं चाहता लेकिन तुम्हें प्रकट करना चाहता हूं मानो न माने खुशी आपकी हम तो मुसाफिर हैं पर तुमको अपने गाँव जाएंगे मर्जी तुम्हारी दक्ष शुद्ध रहो स्वच्छ रहो जितना दोष को दबाएंगे उतना दोष का प्रभाव आ जाएगा जितना लालच को पोषेंगे उतना लालच का प्रभाव आ जाएगा और अंदर अंतरयामी परमात्मा बैठा है वो कहता है की ये ठीक है ये अठीक है ये अशुद्ध है ये शुद्ध वो कह रहा है लेकिन हमारी अपेक्षाओं का इतना तूफान है कि उसका आवाज हम सुनने को नहीं रहते गरी का कटकट कटकट कांटा घूम रहा है लेकिन बरातियों का इतना शोरगुल है कि वो कांटे